वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में विवेक चूड़ामी निसंदेह सर्वाधिक सहज सरल तथा लोकप्रिय कृति है कहते हैं कि यही श्रीमद शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथों में अंतिम है स्वामी विवेकानंद जी को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था उनके पत्रों तथा व्याख्यानों में कई स्थानों पर इस ग्रंथ के उद्धरण दीक पढ़ते हैं प्रस्तुत है विवेक चूड़ामणि जो मन बुद्धि के अतीत होकर भी वेदांत के समस्त सिद्धांतों के विषय हैं उन परम आनंदमय ब्रह्म स्वरूप सदगुरु श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं प्राणियों के लिए सर्वप्रथम तो मनुष्य देह प्राप्त करना ही अत्यंत दुर्लभ है उसमें भी पुरुष शरीर उसमें भी ब्राह्मणत्व के संस्कार उसमें भी वैदिक धर्म प्रवृत्ति उसमें भी शास्त्र के आत्म अनात्म विचार रूपी तात्पर्य का सम्यक ज्ञान उसमें भी प्रत्यक्ष अनुभूति उसमें भी ब्रह्म में निरंतर स्थिति ये उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। इस प्रकार सैकड़ों करोड़ जन्मों के सत्कर्म रूपी पुण्यों के बिना मुक्ति नहीं मिलती मनुष्य शरीर में जन्म आवागमन से मोक्ष प्राप्ति की इच्छा मुमुक्षा और महापुरुषों का संग ये तीनों चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं और ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती हैं किसी प्रकार ऐसा दुर्लभ मानव जन्म और उसमें भी पुरुष शरीर तथा वेदांत तत्व पर विचार करने की क्षमता प्राप्त करके भी जो मूड अपनी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता वो क्षणिक तथा मिथ्या वस्तुओं को ग्रहण करके अपना विनाश करने के कारण सचमुच का आत्महंता है जो व्यक्ति ऐसा दुर्लभ मानव शरीर पाकर के अपने परम स्वार्थ लाभ मुक्ति की चेष्टा में आलस्य करता है उससे बड़ा मूड इस संसार में दूसरा कौन होगा चाहे कोई कितने भी शास्त्र के उद्धरण देता रहे चाहे कोई कितना ही देवताओं की प्रसन्नता के लिए याग यज्ञ करता रहे चाहे कोई कितने ही शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करता रहे परंतु जीव का आत्मा के साथ एकत्व की अनुभूति हुए बिना ब्रह्मा के सौ कल्पों, अर्थात करोड़ों वर्षों में भी मुक्ति नहीं हो सकती वेदों की निश्चित घोषणा है कि धन के द्वारा अमृत पाने की कोई आशा नहीं है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सकाम कर्म मुक्ति का कारण नहीं हो सकता अतः विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह बाह्य जगत के विषयों से सुख पाने की इच्छा को त्याग कर किसी सज्जन तथा उदार गुरु के पास जाए और उनके द्वारा उपदेश के रूप में बताई गई साधना में मन को लगाकर अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करे आत्मदर्शन में निष्ठा के द्वारा योगा रूढ़ की अवस्था को प्राप्त करके व्यक्ति को संसार सागर में डूबी हुई अपनी आत्मा का स्वयं ही उद्धार करना चाहिए ऐसे धीर तथा विद्वान साधक को वेदांत में कथित आत्मा के श्रवण मन नदि का अभ्यास आरंभ करने के पश्चात सभी सकाम कर्मों को त्याग कर जन्म मृत्यु रूपी भवबंधन से मुक्त होने के लिए चेष्टा करनी चाहिए निष्काम कर्म के द्वारा आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं बल्कि चित्त की शुद्धि मात्र होती है आत्मानुभूति तो करोड़ों कर्मों के द्वारा भी नहीं बल्कि केवल विचार के द्वारा होती है जिस रस्सी में सर्प की भ्रांति होने के कारण ये महान भय तथा दुख उत्पन्न हुआ है उसके वास्तविक स्वरूप की धारणा उचित विचार के द्वारा ही हो सकती है तीर्थों में स्नान धान या सैकड़ों प्राणायाम करने से भी नहीं अपितु गुरु की हितकर उक्तियों पर विचार करने से ही ब्रह्म तत्व की अनुभूति देखने में आती है साधना में फल सिद्धि के लिए उत्तम अधिकारी होने की विशेष आवश्यकता है इस सिद्धि में स्थान काल आदि उपाय उसके सहायक मात्र हैं अतः है, जिज्ञासु साधक को चाहिए कि वो उत्तम ब्रह्मवेत्ता, दयासिंधु गुरु की शरण लेकर आत्मवस्तु पर विचार करता रहे जो मेधावी विद्वान तथा शास्त्रों के पक्ष का मंडन और उसके विपक्ष का खंडन करने में कुशल है ऐसे लक्षणों वाला व्यक्ति ही आत्मविद्या का अधिकारी है जो आत्मा अनात्मा में विवेक कर सकता है जो वैराग्यवान है शम आदि छह संपत्तियों से युक्त है ऐसे मुमुक्षु, अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति में ही ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने की योग्यता मानी गई है इस ब्रह्म विद्या की सिद्धि में मनीषियों ने चार साधनाओं की आवश्यकता बताई है इनके होने से ही ब्रह्म वस्तु में निष्ठा सदती है इनके अभाव में नहीं सदती नित्य अनित्य वस्तु के बीच विवेक को पहला साधन माना जाता है इसके बाद यह लोक तथा परलोक में भोगे जाने वाले कर्म फलों के प्रति वैराग्य की गणना होती है तीसरा साधन है शम आदि षठ संपत्तियां और चौथा है मुमुक्षा अर्थात मुक्त होने की इच्छा ब्रह्म ही सत्य वस्तु है और जगत मिथ्या ऐसा दृढ़ निश्चय ही नित्या नित्य वस्तु विवेक कहलाता है वैराग्य क्या है इस लोक के देहादि भोगों से लेकर ब्रह्मा के लोक तक के समस्त अनित्य भोग्य वस्तुओं को देखने सुनने आदि की कामना को त्याग करने की इच्छा को वैराग्य कहते हैं प्रतिक्षण विषयों का दोष देखते हुए विचार के द्वारा उन्हें त्याग कर निरंतर अपने लक्ष्य ब्रह्म से मन को लगाए रखने को शम कहते हैं यह छह संपत्तियों में प्रथम है पांचों ज्ञानेन्द्रियों तथा पांचों कर्मेंद्रियों को संसार के विषयों में से खींचकर उनके अपने अपने गोलकों में स्थापित करने को दम आत्मसंयम कहते हैं मन की वृत्तियों को बाह्य वस्तुओं से प्रभावित न होने देना उत्तम उपरति विषयों से निवृत्ति माना जाता है सभी प्रकार के दुखों को उन्हें दूर करने की चेष्टा और चिंता विलाप आदि किए बिना ही सहन करना तितीक्षा कहलाती है शास्त्रों तथा गुरु के उपदेश अक्षरशा सत्य हैं। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि को संतगण श्रद्धा कहते हैं इसी के द्वारा वस्तु अर्थात आत्म तत्व की प्राप्ति होती है अपनी बुद्धि को केवल वेदांत की चर्चा में लगाकर तृप्ति पाना नहीं अपितु उसे सर्वदा सर्व प्रकार के शुद्ध ब्रह्म में स्थापित किए रखना ही समाधान कहलाता है जीव के अहंकार से लेकर स्थूल शरीर तक के सारे बंधन अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा इनसे मुक्त होने की तीव्र इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं मुमुक्षा यदि मंद या मध्यम प्रकार की हो तो भी वैराग्य तथा शम दम आदि छह संपत्तियों और गुरु कृपा की सहायता से वृद्धि पाकर मोक्ष फल प्राप्त कराती है परंतु जिस साधक में वैराग्य तथा मुमुक्षा की तीव्रता विद्यमान रहती है उसी में शम आदि छह संपत्तियां सार्थक तथा मोक्ष फल प्रदान करने वाली होती हैं जिस साधक के चित्त में वैराग्य तथा मुमुक्षा इन दोनों की कमी दिख पड़ती है उसमें मरुभूमि में मरिचिका के समान शम आदि संपत्तियों का आभास मात्र होता है अर्थात वैराग्य तथा मुमुक्षा के बिना ब्रह्मबोध की आकांक्षा दिवा स्वप्न के समान निरर्थक है मोक्ष प्राप्ति के साधनों में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है अपने वास्तविक स्वरूप की खोज को भक्ति कहा जाता है कुछ अन्य लोगों ने अपने आत्म तत्व की खोज को भक्ति कहा है पूर्वोक्त चार साधनों से युक्त और तत्व को जानने का इच्छुक व्यक्ति ज्ञानी गुरु के पास जाए तो वे उसे भवबंधन से मुक्त कर देते हैं ऐसे गुरु के पास जाए जो वेद शास्त्र के ज्ञाता हो निष्पाप हो कामना शून्य हो ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो ब्रह्मचिंतन में तन्मय हो ईंधन समाप्ति हुई अग्नि के समान शांत हो अहेतुक दया सिंधु हो और विनम्र सज्जनों के मित्र हों। ऐसे गुरु को भक्तिपूर्वक प्रणाम नम्रता तथा सेवा के द्वारा आराधना करके संतुष्ट करें और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख उपस्थित होकर इस प्रकार अपना ज्ञातव्य विषय आत्म तत्व उनसे पूछे हे स्वामी हे प्रणत दीन जनों के बंधु हे करुणा के सिंधु आपको मेरा प्रणाम है मुझ भवसागर में पड़े हुए पर आप अपनी करुणा की वर्षा करने वाली सीधी दृष्टि डालकर मेरा उद्धार करें इस संसार रूपी वन की दुर्निर्वार्य दावाग्नि से दग्ध दुर्भाग्य रूपी आंधी से बुरी तरह कंपमान मृत्यु के भय से शरणागत की रक्षा कीजिए क्योंकि मैं शरण लेने योग्य आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता कुछ ऐसे शांत तथा सज्जन महात्मा होते हैं जो स्वयं इस भीषण भवसागर को पार कर लेने के बाद अहेतुक दया से प्रेरित होकर अन्य लोगों को भी पार करते हुए वसंत ऋतु के समान सबका हित करते हुए इस जगत में निवास करते हैं जैसे सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से तप्त पृथ्वी को चंद्रमा स्वयं ही अपनी शीतल किरणों से तृप्त कर देता है वैसे ही स्वयं प्रवृत्त होकर दूसरों के कष्टों के निवारण में तत्पर रहना ही इन महापुरुषों का स्वभाव है हे प्रभो मुझ संसार ताप की दावाग्नि की ज्वालाओं से तप्त को अपने ब्रह्मानंद रस की अनुभूति से युक्त पवित्र अतिशीतल तथा युक्तिपूर्ण अपनी वाणी रूपी कलश से निश्रित कानों को आनंद प्रदान करने वाले वाक्यामृत से सिंचित कीजिए धन्य है वे लोग जो क्षण भर के लिए भी आपकी दृष्टि में आकर पात्र के रूप में स्वीकृत हो जाते हैं इस भवसागर को मैं कैसे पार करूंगा या मेरी क्या गति होगी मेरे लिए कौन सा उपाय है ये सब मैं कुछ भी नहीं जानता कृपया मेरी रक्षा कीजिए मेरे संसार दुख का नाश कीजिए गुरु को चाहिए कि इस प्रकार संसार रूपी दावानल के ताप से दग्ध होकर अपनी शरण में आए हुए शिष्य को अपनी करुणा से द्रवित हुई दृष्टि से देखकर तत्काल भय प्रदान करें। वे गुरु ऐसे मुमुक्षु को कृपापूर्वक आत्म तत्व का उपदेश प्रदान करें जो अन्य भाव से शरणागत हो जो सम्यक रूप से आज्ञा पालन में तत्पर हो जिसका चित्त शांत हो जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो हे विद्वान तू भयभीत मत हो तेरा विनाश नहीं होगा संसार रूपी सागर से पार जाने का उपाय है अब मैं तुझे वो मार्ग दिखाता हूं जिस पर चलकर योगी लोग इसके पार चले गए संसार रूपी भय का नाश करने वाला एक महान उपाय है इसके द्वारा तू संसार सागर को पार करके परम आनंद की उपलब्धि करेगा वेदांत के तात्पर्य पर विचार करने पर उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है तदुपरांत उसके द्वारा संसार रूपी दुख का समूल नाश हो जाता है वेदों की वाणी श्रद्धा भक्ति तथा ध्यान योग को मुमुक्षु के लिए मुक्ति पाने का साक्षात कारण बताती है जो कोई भी इन तीनों साधनों में निष्ठापूर्वक लगा रहता है वो इस अज्ञान द्वारा कल्पित देह बंधन से मुक्त हो जाता है तू वस्तुतः परमात्मा ही है परंतु अज्ञान से जुड़ जाने के कारण इस मैं मेरा रूपी अनात्मा के बंधन में पड़ गया है और इसी से तेरा जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र चल रहा है विवेक विचार द्वारा उत्पन्न आत्मज्ञान की अग्नि से अहंकार आदि सारे अज्ञान कार्य को जला डाल शिष्य के प्रश्न शिष्य ने कहा हे hey प्रभु मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कृपया इसे सुनिए आपके मुख से इसका उत्तर सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा कृपया बताइए बंधन क्या है यह कैसे आया है यह कैसे स्थित है इससे मुक्ति का क्या उपाय है अनात्मा क्या चीज है और परमात्मा क्या है इन दोनों आत्मा अनात्मा के बीच विवेक कैसे हो गुरु बोले तू धन्य है कृतकृत्य क्रित है तेरे कारण तेरा कुल पवित्र हुआ क्योंकि तू अविद्या के बंधन से मुक्त होकर अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने का इच्छुक है पिता का ऋण मोचन करने वाले तो पुत्र आदि हो सकते हैं परंतु अविद्यामय संसार के बंधन से मुक्त करने वाला तो स्वयं को छोड़ दूसरा कोई नहीं होता सिर पर रखे हुए भार आदि के द्वारा हो रहे कष्ट से दूसरे लोग छुटकारा दिला सकते हैं परंतु भूख प्यास आदि से उत्पन्न होने वाला दुख स्वयं के भोजन आदि किए बिना अन्य किसी के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता जो रोगी दवा का सेवन तथा उपयुक्त पथ्य ग्रहण करता है उसी को आरोग्य होते हुए देखा जाता है अन्य कोई कर्म करने से वो निरोग होते हुए नहीं दिखता जैसे चंद्रमा का स्वरूप किसी अन्य की आंखों से नहीं बल्कि अपनी ही आंखों द्वारा देखकर समझा जा सकता है वैसे ही आत्मा रूपी वस्तु का स्वरूप किसी विद्वान के द्वारा नहीं अपितु अपनी ही ज्ञान दृष्टि से जानने योग्य है अविद्या कामना कर्म के चक्र आदि का बंधन सैकड़ों करोड़ युगों में भी अपने प्रयास के बिना भला कौन दूर कर सकता है मोक्ष की सिद्धि योग या सांख्य या कर्म अथवा शास्त्र अध्ययन के द्वारा नहीं अपितु केवल ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व बोध के द्वारा ही संपन्न होती है वीणा का सौंदर्य तथा उसके तारों को बजाने की निपुणता लोगों को आनंद देने के साधन मात्र है उसके द्वारा साम्राज्य मुक्ति की उपलब्धि नहीं होती भाषा का ज्ञान शब्द संयोजन की कुशलता शास्त्रों की व्याख्या में निपुणता तथा इसी तरह की विद्वता विद्वानों की मुक्ति के हेतु नहीं अपितु भोग के साधन हैं। यदि पर तत्व ब्रह्म का ज्ञान ना हो तो शास्त्र का अध्ययन निष्फल है और पर तत्व का ज्ञान हो जाए तो भी शास्त्र का अध्ययन निष्फल ही है शब्दों का जाल रूपी शास्त्र चित्त को भ्रमित करने वाला विशाल वन है अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह ज्ञानी व्यक्ति के पास से प्रयास पूर्वक आत्मा का तत्व जान ले जिस व्यक्ति को अज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया है उसके लिए ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि को छोड़ वेदों तथा शास्त्रों से क्या लाभ मंत्रों तथा औषधियों से क्या लाभ औषधि का सेवन किए बिना केवल औषधि शब्द का उच्चारण करने मात्र से रोग दूर नहीं होता उसी प्रकार अपरोक्ष अनुभूति हुए बिना केवल ब्रह्म शब्द के उच्चारण मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जगत के दृश्य पदार्थों का विलय यानी मिथ्यात्व का बोध किए बिना और आत्मा का तत्व जाने बिना ब्रह्म शब्द का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को भला मुक्ति कैसे मिल सकती है अर्थात नहीं मिल सकती शत्रुओं का संहार किए बिना तथा संपूर्ण पृथ्वी की संपदा को प्राप्त किए बिना मैं राजा हूं ऐसा कहने मात्र से कोई राजा नहीं बन सकता जैसे धरती में गड़ा हुआ धन उसे पुकारने मात्र से नहीं मिलता अपितु उसे प्राप्त करने के लिए ज्ञानी व्यक्ति से सुनने मिट्टी को खोदने ऊपर के पत्थर आदि को हटाने और धन को निकालने की आवश्यकता होती है वैसे ही अपने अहंकार आदि माया से मुक्त विशुद्ध आत्मा स्वरूप का बोध भी केवल तर्क वितर्क से नहीं अपितु ब्रह्मज्ञानियों द्वारा प्रदत्त उपदेश तथा उसके मनन ध्यान आदि से ही प्राप्त होता है अतः जैसे रोग आदि हो जाने पर व्यक्ति स्वयं ही उसे दूर करने की चेष्टा करता है वैसे ही विवेकवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो भवबंधन से मुक्त होने के लिए स्वयं ही सर्व प्रकार से प्रयत्न करे गुरु द्वारा आश्वासन तथा प्रोत्साहन आज तुमने जो प्रश्न किया वो उत्तम शस्त्रज्ञों द्वारा समर्पित संक्षिप्त गंभीर तात्पर्य से युक्त और मुमुक्षुओं द्वारा जानने के योग्य है हे विद्वान शिष्य अब मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो क्योंकि इसे सुनकर तुम तत्काल भवबंधन से मुक्त हो जाओगे आत्मज्ञान के साधन समस्त अनित्य विषयों के प्रति तीव्र वैराग्य को मोक्ष प्राप्ति का प्रथम कारण उपाय बताया गया है इसके बाद शम दम तीक्षा तथा श्रुति विहित सकाम कर्मों के पूर्ण त्याग को उसका उपाय बताया गया है इसके बाद मुनि अर्थात मननशील साधक को गुरु से आत्मा के स्वरूप के विषय में वेदांत के महाकाव्य सुनना चाहिए उसके बाद उसका मनन करना चाहिए और फिर दीर्घ काल तक नित्य निरंतर उस आत्मा का ध्यान करना चाहिए इसके बाद विद्वान साधक निर्विकल्प पर ब्रह्म को प्राप्त करके इसी जीवन में निर्वाण का सुख अनुभव करता है जिस आत्मा तथा अनात्मा के बीच भेद को तुम्हें विचार पूर्वक समझने की आवश्यकता है अब मैं वही कहता हूं इसे ठीक से सुनकर अपने चित्त में दृढ़ता पूर्वक धारण करो मज्जा अस्थि मेद मांस रक्त चर्म व त्वचा नामक धातुओं द्वारा जुड़े पांव जंघे सीना हाथ पीठ सिर इन सारे अंगों तथा उपांगों के द्वारा निर्मित और मैं तथा मेरा के रूप में प्रसिद्ध मोह के इस आश्रय को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी ये सूक्ष्म पंचभूत हैं जो एक दूसरे के अंशों से मिलकर स्थूल तथा स्थूल शरीर के गठन का हेतु बनते हैं उनके सूक्ष्म पंचभूत गुण मिलकर भोक्ता जीव के सुख हेतु शब्द आदि स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय बनते हैं जो मूड जन इन विषयों के अति दुर्भेद्य आसक्ति रूपी महापाश से बंधे हुए हैं वे अपने कर्मों रूपी दूत द्वारा बलपूर्वक खींचे जाकर नीचे तथा ऊपर के लोकों में आते जाते रहते हैं हिरण हाथी पतंगा मछली तथा भंवरा ये पांच तरह के जीव अपने अपने गुण के अनुसार क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों में से एक एक विषय में आबद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो फिर इन पांचों में आसक्त रहने वाले मनुष्य की क्या गति होने वाली है दोष की दृष्टि से देखें तो भोग्य विषय काले नाग के विष से भी अधिक तीव्र घातक होता है क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है परंतु ये विषय आंखों से देखने वाले को भी मार डालता है विषयों की आशा रूपी इस महाबंधन का त्याग करना अत्यंत कठिन है इससे मुक्त होने वाला व्यक्ति ही मुक्ति का अधिकारी है अन्य कोई भी यहां तक कि छहों शास्त्रों को जानने वाला भी नहीं जो मुमुक्षु मंद वैराग्य वाले होकर भी भवसागर से पार जाने की चेष्टा करते हैं आशारूपी ग्रहाय उनका गला पकड़कर तीव्र वेग से हटाकर उन्हें बीच में ही डुबा देता है वैराग्य की महिमा जिस साधक ने तीव्र वैराग्य रूपी तलवार से विषय कामना रूपी ग्राह का वध कर डाला है वो प्रत्येक बाधा से रहित होकर भवसागर के पार चला जाता है रूप रस आदि भोग्य विषयों के कठिन मार्ग पर चल रहे अशुद्ध बुद्धि वाले साधक के पग, पग पग पर उसके साथ इस मृत्यु को भी चलती जानो फिर ये भी सत्य जानो हिताकांक्षी सच्चे गुरु के उपदेश तथा अपनी बुद्धि के सहारे चलने वाला साधक आत्मबोध रूपी फल सिद्धि प्राप्त कर लेता है यदि तुम्हें मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो विषयों को विष के समान बहुत दूर से ही त्याग दो और संतोष दया क्षमा सरलता शम तथा दम इन गुणों का प्रतिदिन अमृत के समान आदर पूर्वक सेवन करो अनादिकाल से अविद्या द्वारा किए गए बंधन से मुक्ति के लिए प्रतिक्षण प्रयास रूपी अपने सच्चे कर्तव्य को छोड़कर जो इस दूसरों के भोग्य रूपी अपनी देह के पोषण में आसक्त रहता है वो इस कृत्य के द्वारा मानव आत्महत्या करता है जो व्यक्ति सारे समय शरीर के पालन पोषण में ही व्यस्त रहते हुए अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करने का इच्छुक है वो मानो घड़ियाल को ही काठ समझकर उसे पकड़कर नदी पार करना चाहता है मुमुक्षु के लिए शरीर आदि के प्रति मोह ही महामृत्यु के समतुल्य है जिसने मोह पर विजय प्राप्त कर ली वही मुक्ति पद का अधिकारी है देह स्त्री पुत्र आदि के प्रति मोह रूपी महामृत्यु पर विजय प्राप्त करो इस मोह को जीतकर ही मुनिगण विष्णु के उस परम पद की उपलब्धि करते हैं त्वचा मांस रक्त स्नायु मेद मज्जा तथा अस्थियों से निर्मित और मल मूत्र से परिपूर्ण ये स्थूल शरीर निंदनीय है जीवात्मा के पूर्व कर्मों के संयोग के फलस्वरूप पंचीकृत स्थूल भूतों से आत्मा के भोग आयतन के रूप में ये स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ है उसकी जागृत अवस्था स्थूल पदार्थों के अनुभव पर आश्रित है बाह्य इंद्रियों के माध्यम से जीव स्वयं ही माला चंदन स्त्री आदि विविध प्रकार के स्थूल पदार्थों का भोग करता है इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थल शरीर का महत्व है जिस स्थल शरीर के आश्रय से व्यक्ति का सारा बाह्य संसार चलता है उसे गृहस्थ के घर के समान समझो जन्म मृत्यु आदि गुण मोटापा कृष्टा, बचपन यौवन आदि अवस्थाएं वर्ण तथा आश्रमों के नियम अनेक प्रकार के रोग मान अपमान तथा अति सम्मान आदि विशेषताएं स्थूल शरीर की ही हुआ करती हैं कर्ण त्वचा नेत्र घ्राण तथा जिव्वा विषयों का बोध कराने के कारण ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं और वाणी हाथ पांव मलद्वार तथा लिंग की कर्म में प्रवृत्ति होने के कारण कर्मेंद्रियां कहलाती हैं अपनी क्रियाओं की विभिन्नता के अनुसार मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार अंतकरण कहलाते हैं संकल्प विकल्प के कारण मन कहलाता है पदार्थ की निश्चित अवधारणा के गुण से बुद्धि कहलाता है शरीर आदि में मैं के अभिमान से अहंकार कहलाता है और अपने सुख साधन की खोज के गुण से चित्त कहलाता है जैसे एक ही स्वर्ण आभूषणों के रूप में या जल तरंगों बुलबुलों आदि के रूप में विभिन्न आकृतियां धारण कर लेता है वैसे ही ये प्राण क्रिया तथा स्थान के भेद से स्वयं ही प्राण अपान व्यान उदान तथा समान नामक पांच वायु में परिणित होता है वाक आदि पांच कर्मेंद्रियां श्रवण आदि पांच ज्ञानेंद्रियां, प्राण आदि पांच वायु आकाश आदि पांच महाभूत बुद्धि आदि अंतकरण चतुष्ठय अविद्या काम और कर्म इन आठ पुरी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं सुनो सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं ये अपंचीकृत पंचभूतों से गठित है वासनाओं से युक्त होकर कर्मफलों का भोग कराने वाला तथा अपने स्वरूप ज्ञान के अभाव में आत्मा की अनादि उपाधि है इस सूक्ष्म देहाभिमानी जीव की जागृत से भिन्न स्वप्न अवस्था होती है इसमें बाह्य करणों से रहित अपना ही रूप अंतह तक दीप्तिमान रहता है स्वप्न में बुद्धि स्वयं ही जागृत काल की विभिन्न वासनाओं की सहायता से कर्तत्व आदि भाव को प्राप्त करके विराजती है यहां स्वप्न में यह परमात्मा स्वयं ही प्रकाशित होता है इसकी सभी वस्तुओं का चिरकालीन दृष्टा केवल बुद्धि रूप उपाधि युक्त बुद्धि द्वारा कल्पित कर्म के लेश मात्र द्वारा लिप्त नहीं होता क्योंकि वो आत्मा असंग या निर्लिप्त है अतः बुद्धि रूप उपाधि द्वारा कृत कर्मों के साथ जरा भी लिप्त नहीं होता जैसे बढ़ई अपने कार्य हेतु बसुला आदि उपकरणों पर निर्भर रहता है वैसे ही चैतन्य स्वरूप पुरुष आत्मा के सारे व्यवहारिक कर्म इस लिंग सूक्ष्म शरीर पर ही निर्भर है इसीलिए आत्मा इस लिंग शरीर से पृथक तथा असंग है नेत्रों के गुण दोष के कारण ही दृष्टि में अंधता अल्पता तीक्ष्णता आदि लक्षण दिख पड़ते हैं वैसे ही गुंगापन बहरापन आदि मुख, कान आदि के दोष समझो आत्मा के नहीं सांस लेना तथा छोड़ना जंभाई लेना छींकना, कफ निकलना आदि और देह त्याग प्राण के कार्य हैं। भूख तथा प्यास प्राण के धर्म हैं। शरीर में अंतःकरण चैतन्य के आभास तथा तेज से युक्त होकर नेत्र आदि इंद्रियों से और मैं देखने वाला तथा करने वाला हूं इस वृत्ति के साथ स्थित रहता है इस अहंकार को मैं भले बुरे कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता हूं इस बोध का अभिमानी समझना और यही अहंकार सत्वादी गुणों से जुड़कर जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति नामक तीन अवस्थाओं को प्राप्त होता है यह अहंकार ही विषयों की अनुकूलता से सुखी तथा उनकी प्रतिकूलता से दुखी होता है ये सुख तथा दुख उस अहंकार के गुण हैं। सदा आनंदमय आत्मा के नहीं इंद्रियों के प्रिय विषय अपने स्वतः के गुण से नहीं अपितु आत्मा के कारण प्रिय होते हैं क्योंकि आत्मा स्वतः ही सबका परम प्रिय है अतः वो आत्मा सदानंद है उसको दुख कभी नहीं हो सकता इस कारण सुषुप्ति अर्थात प्रगाढ़ निद्रा के समय भोग विषयों से रहित आत्मा के आनंद का अनुभव होता है आत्मा के इस आनंदमय स्वरूप के विषय में श्रुति प्रत्यक्ष ऐति है यानी परंपरा तथा अनुमान ये चार प्रमाण हैं। माया या अविद्या परमेश्वर की शक्ति है इसे अव्यक्त भी कहते हैं ये माया ही सत्व आदि तीनों गुणों से समन्वित होकर विश्व की कारण स्वरूप है ज्ञानी लोग कार्य जगत को देखकर उस माया का अनुमान करते हैं जिसके द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि होती है ये माया सत नहीं असत नहीं तथा उभयात्मिका भी नहीं है आत्मा से भिन्न नहीं अभिन्न नहीं तथा उभयात्मिका भी नहीं है ये अंग युक्त नहीं अंग रहित नहीं तथा उभयात्मिका भी नहीं है ये महाअद्भुत और अवर्णनीय स्वरूप वाली है जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प का भ्रम दूर होता है वैसे ही शुद्ध अद्वय ब्रह्म के साक्षात्कार द्वारा इस माया का नाश होता है अपने कार्यों से प्रसिद्ध होने वाले सत्व रज तम ये तीनों माया के ही गुण है रजोगुण से क्रियात्मक विक्षेप शक्ति प्रकट होती है जिसके द्वारा चिरकाल से विषयों में प्रवृत्ति का विस्तार हो रहा है आसक्ति तथा दुख सुख आदि जो मन के सारे विकार हैं वे निरंतर इसी से उत्पन्न होते हैं काम क्रोध लोभ दम्भ दुर्भाव अहंकार ईर्षा मत्सर आदि ये घोर लक्षण रजोगुण के हैं जिनसे मनुष्य के मन में सारी सांसारिक प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं अतः रजोगुण ही बंधन का कारण है जिसके द्वारा वस्तु जैसी है वैसी नहीं प्रतीत होती वो तमोगुण की आवृत्ति या आवरण नामक शक्ति है यह आवरण शक्ति ही व्यक्ति के संसार में आवागमन का कारण है और रजोगुण से उद्भूत विक्षेप शक्ति कर्म में प्रवृत्ति का कारण है मेधावी होकर भी शास्त्रज्ञ होकर भी व्यवहारिक बुद्धि से संपन्न होकर भी अत्यंत सूक्ष्म आत्मा के लक्षण जानकर भी अनेक प्रकार से समझाए जाने पर भी तमोगुण की शक्ति से अभिभूत होने के कारण व्यक्ति आत्मा को असंदिग्ध रूप से नहीं जान पाता भ्रांति के वशीभूत होकर आरोपित पदार्थों को सत्य तथा सुखद मानता है उनके इन्हीं गुणों का अवलंबन करता है हाय भयंकर तमोगुण की आवरण शक्ति अत्यंत प्रबल है माया की इस आवरण शक्ति से जुड़े हुए व्यक्ति को अभावना अज्ञान त्याग नहीं करता विपरीत ज्ञान अविश्वास तथा संशय त्याग नहीं करता विक्षेप शक्ति सचमुच ही अगणित प्रकार से भ्रांति उत्पन्न करती है अज्ञान आलस्य जड़ता निद्रा प्रमाद मूढ़ता आदि तमोगुण के लक्षण हैं। इनसे बंधा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं समझता बल्कि निद्रालु अथवा लकड़ी के खंबे के समान जड़ रहता है सत्वगुण जल के समान विशुद्ध है तो भी रजोगुण तथा तमोगुण के साथ मिश्रित होकर संसार में आवागमन का कारण बनता है शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा सूर्य के समान सत्वगुण में प्रतिबिंबित होकर जगत की समस्त जड़ वस्तुओं को प्रकाशित करती है अमानित्व आदि अर्थात गीता के अध्याय तेरा श्लोक आठ बारह में कथित बीस लक्षण नियम अर्थात शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय तथा ईश्वर उपासना यम अर्थात अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह श्रद्धा भक्ति मुमुक्षा तथा दैवी संपत्तियां और बुरे आचरण का त्याग ये सभी मिश्रित सत्व गुण के धर्म हैं। प्रसन्नता आत्मस्वरूप का बोध परम शांति तृप्ति अत्यंत आनंद परमात्मा में निष्ठा जिनके द्वारा निरंतर आनंद रस का बोध होता रहता है ये विशुद्ध सत्व गुण के लक्षण हैं। सत्व रज तथा तम इन तीन गुणों द्वारा जिस अव्यक्त का वर्णन किया जाता है वो आत्मा का कारण शरीर है जब इस कारण शरीर अभिमानी आत्मा को जागृत तथा स्वप्न से भिन्न उस अवस्था की प्राप्ति होती है जिसमें इंद्रियां तथा बुद्धि की सारी वृत्तियां लीन हो जाती हैं तो उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं सभी प्रकार के विषयों के ज्ञान की निवृत्ति और बुद्धि के बीज अर्थात सूक्ष्म रूप से आत्मा अर्थात अविद्या रूप कारण शरीर में निवास को सुषुप्ति गहरी निद्रा की अवस्था कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता ये पूरे जगत का अनुभव होने के कारण सभी को इसका बोध संभव है देह इंद्रियां, प्राण मन अहंकार आदि हर तरह के विकार इंद्रियों के शब्द स्पर्श आदि विषय सुख दुख आकाश आदि पंच महाभूत और अव्यक्त तक संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ये सब अनात्मा है माया तथा महत तत्व से लेकर देह तक माया के कार्य रूप सब कुछ मिथ्या तथा अनात्मा है इसे तुम मरुमरिचिका के समान भ्रांति मात्र समझो अब मैं तुमको परमात्मा का स्वरूप विशेष रूप से बताता हूं जिसे जान लेने के बाद मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है और केवल अवस्था को प्राप्त कर लेता है अन्नमय आदि पंच कोशों से पृथक जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं का साक्षी मैं मैं बोध का नित्य आधार किसी चैतन्य तत्व का अस्तित्व है जो जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि की क्रिया उसकी वृत्तियों की विद्यमानता तथा अभाव को मैं के रूप में जानता है वही ये चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो स्वयं सब कुछ देखता है पर जिसे कोई भी नहीं देखता जो बुद्धि प्राण इंद्रियों आदि को चेतना देता है पर बुद्धि आदि जिसे प्रकाशित नहीं कर पाते वही चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो इस संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म जगत में व्याप्त है परंतु जिसे कोई भी व्याप्त नहीं कर सकता ये विश्व जिसकी छाया रूप है और जिसके प्रकाशित होने से ये सब कुछ प्रकाशित होता है वही चैतन्य स्वरूप आत्मा है जिसके सानिध्य मात्र से ही देह इंद्रियां, मन बुद्धि आदि अपने अपने विषयों में मानो प्रेरित होकर लगी रहती हैं, वही ये चैतन्य स्वरूप आत्मा है जिस नित्य बोध स्वरूप के द्वारा अहंकार से लेकर स्थूल देह तक इंद्रियों के सभी विषय और सुख दुख आदि का घट आदि के समान ज्ञान होता है वो मैं रूपी आत्मा ही तुम्हारे जानने योग्य है ये अंतरात्मा ही वो नित्य अखंड सुख के अनुभव स्वरूप सर्वदा एक रूप सभी विषयों में बोध स्वरूप सनातन पुरुष है जिसकी इच्छा से वाक वाणी आदि इंद्रियां तथा पंच प्राण अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं ये परम तेजोमय आत्मा इस शरीर में सत्व गुण से युक्त अंतकरण में बुद्धि रूपी गुहा में तथा अव्यक्त आकाश में निवास करता है और अपने तेज के द्वारा इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता हुआ भी सूर्य के समान उसके परे साक्षीवत स्थित रहता है ये आत्मा मन तथा अहंकार के समस्त विकारों का ज्ञाता है और देह इंद्रियों तथा प्राणों के समस्त क्रियाकलापों का भी ज्ञाता है यह तप्त लौह पिंड में अग्नि के समान उन मन आदि तथा क्रियाओं में निहित रहता है तथापि उसमें न कोई क्रिया होती है और न ही कोई परिवर्तन ही आता है ये आत्मा नित्य है न ये जन्म लेती है न मरती है न इसमें वृद्धि होती है न इसका क्षय होता है और न इसमें कोई विकार आता है जैसे घड़े के फूट जाने पर भी उसमें व्याप्त आकाश नष्ट नहीं होता वैसे ही इस शरीर की मृत्यु के बाद भी उसमें स्थित आत्मा का नाश नहीं होता प्रकृति अर्थात अव्याकृत तथा पंच महाभूत आदि कारण और विकृति अर्थात शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक उसके कार्य से भिन्न ये शुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्गुण परमात्मा बुद्धि के साक्षी रूप में इस अनंत सत असत को प्रकाशित करता हुआ जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में मैं मैं के रूप में लीला कर रहा है हे शिष्य तुम पूर्वोक्त लक्षण युक्त अपने आत्म आत्मस्वरूप को संयमित मन के द्वारा निर्मल बुद्धि की कृपा से स्वयं में ये मैं ही हूं ऐसा साक्षात अनुभव करो और इस तरह जन्म मृत्यु रूपी तरंगों वाले अपार संसार सागर को पार करके ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर कृतार्थ हो जाओ देह आदि अनात्म वस्तुओं में मैं का बोध ही बंधन है जो अज्ञान द्वारा प्राप्त हुआ है और व्यक्ति के जन्म मृत्यु आदि कष्टों की प्राप्ति का कारण है जैसे रेशम का कीड़ा अपनी तंतुओं द्वारा कोवा बनाता है वैसे ही वो इस अनित्य शरीर को सत्य मानकर इसमें अहम बोध रखते हुए विषयों द्वारा इसका पोषण शोधन तथा पालन में लगा रहता है तमोगुण अर्थात अज्ञान के द्वारा भ्रमित व्यक्ति को इस देहादि में आत्मबुद्धि पैदा होती है विवेक के अभाव में ही सर्प में रज्जु की धारणा होती है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपनी विपत्तियों में जा गिरता है अतः हे सखे सुनो मिथ्या वस्तु को ग्रहण करना ही बंधन का कारण बन जाता है ग्रहण काल में जैसे राहु विराट सूर्यमंडल को पूरी तौर से ढक लेता है वैसे ही माया की ये तमोग आवरण शक्ति अखंड नित्य अद्वय ज्ञान शक्ति से प्रकाशमान अनंत वैभवशाली आत्मा को आवृत कर लेती है अति निर्मल तेजोमय आत्मा स्वरूप जब अज्ञान से ढककर कर तिरभूत प्रतीत होने लगता है तब व्यक्ति भ्रांति अनात्म शरीर को ही मैं समझने लगता है इसके बाद रजोगुण की विक्षेप नामक प्रबल शक्ति व्यक्ति को काम क्रोध आदि की रस्सियों से बांधकर बहुत कष्ट देती है मूल अज्ञान से उत्पन्न महामोह रूपी मगरमच्छ के जबड़े में पड़कर दुर्बुद्धि तथा कुत्सित गति को प्राप्त हुआ जीव अपना आत्मज्ञान पाने का प्रयास भूल गया है वो बुद्धि की जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति रूपी विभिन्न अवस्थाओं और कर्तव्य भोकतृत्व रूपी उसके गुणों का अनुकरण करते हुए इस अपार संसार समुद्र के विषय रूपी विष के प्रवाह में कभी डूबता तो कभी उतरता हुआ भ्रमण करता रहता है जैसे सूर्य के तेज से निर्मित होने वाली बादलों की पंक्ति सूर्य को ही ढककर स्वयं को प्रकाशित करने लगती है वैसे ही आत्मा से उदित होने वाला अहम आत्म तत्व को ढककर स्वयं को प्रकाशित करने लगता है जैसे बुरे मौसम वाले दिवस सूर्य घने बादलों से ढक जाता है ठंडी हवा की आंधी मेघों को आकाश में इधर उधर भगाती रहती है वैसे ही आत्मा के निश्चिद्र अज्ञान अंधकार द्वारा ढक दिए जाने पर प्रबल विक्षेप शक्ति मूड़ बुद्धि व्यक्ति को अनेक प्रकार से कष्ट देते हुए पीड़ित करती है आवरण तथा विक्षेप इन दो शक्तियों के कारण ही व्यक्ति बंधन में पड़ा है और इन्हीं से भ्रमित होकर वो देह को ही आत्मा समझकर संसार में भटकता रहता है इस संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है देह में आत्मबुद्धि इसका अंकुर है आसक्ति इसकी कोमल पंक्तियां हैं कर्म जल है शरीर तना है पंच प्राण इसकी शाखाएं हैं इंद्रियां इसका अग्रभाग हैं, शब्द स्पर्श रूप आदि विषय इसके पुष्प हैं और विभिन्न कर्मों द्वारा उत्पन्न अनेक प्रकार के दुख इसके फल हैं जीव रूपी पक्षी इस संसार वृक्ष के फलों का भोक्ता है अज्ञान से उत्पन्न देह आदि अनात्म वस्तुओं में तादात्म्य रूपी इस बंधन को स्वाभाविक रूप से अनादि तथा अनंत कहा गया है यही जीव के लिए जन्म मृत्यु रोग वार्धक्य आदि दुखों के प्रभाव की सृष्टि करता रहता है यह अज्ञान बंधन न तो अस्त्र शस्त्रों से न वायु से न अग्नि से और न करोड़ों कर्मों के द्वारा ही नष्ट हो सकता है विधाता की कृपा से प्राप्त विवेक ज्ञान रूपी तीक्ष्ण सुंदर महाखड के बिना इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है वेद प्रमाण में विश्वास तथा उनमें कथित कर्तव्य कर्मों में निष्ठा इन्हीं के द्वारा व्यक्ति की चित्त शुद्धि होगी इस विशुद्ध चित्त के द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान होगा और इस ज्ञान के द्वारा ही संसार वृक्ष का समूल नाश होगा जैसे कुएं का जल अपनी ही शक्ति से उत्पन्न शैवाल समूह के द्वारा आच्छादित हो जाता है उसी प्रकार आत्मा भी अपनी ही शक्ति से उत्पन्न अन्नमय आदि पंचकोशों से आवृत हो जाने के कारण प्रकाशित नहीं होती उस शैवाल समूह को हटा देने पर व्यक्ति के समक्ष प्यास का कष्ट दूर करने वाला था पीते ही तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला अत्यंत शुद्ध जल प्रकट हो जाता है उसी प्रकार विवेक बुद्धि के द्वारा पंचकोशों में आत्मबुद्धि नष्ट हो जाने पर विशुद्ध नित्य आनंदमय एक रस अंतर्यामी रूप सर्वश्रेष्ठ स्वयं ज्योति अंतरात्मा प्रकट हो जाती है विचारवान व्यक्ति को संसार बंधन से मुक्ति हेतु आत्म अनात्म विवेक का अभ्यास करना चाहिए इस विचार के द्वारा ही वो अपने सचिदानंद ब्रह्म स्वरूप को जानकर आनंदमय हो जाता है जैसे मुझ घास के छिलके को हटा दिया जाता है वैसे ही देह मन आदि सभी दृश्य पदार्थों में से विचार के द्वारा दृष्टा निर्लिप्त निष्क्रिय आत्मा को पृथक करके उसी में सब कुछ को विलीन करके जो आत्मा के साथ अभिन्न होकर रहता है वही मुक्त है अन्न से उत्पन्न ये देह ही अन्नमय कोष है ये अन्न से जीवित रहता है और उसके अभाव में नष्ट हो जाता है त्वचा चर्म मांस रक्त अस्थि विष्ठा आदि की राशि यह शरीर नित्य शुद्ध आत्मा होने के योग्य नहीं है ये अन्नमय कोष शरीर जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी विद्यमान नहीं रहता यह क्षणिक अस्तित्व वाला क्षणिक गुणों वाला सतत परिवर्तनशील स्वभाव वाला है यह सर्वदा एक रूप नहीं रहता ये जड़ है और घट के समान कुछ काल के लिए दीख पड़ता है देहादि में होने वाले परिणाम या परिवर्तनों का दृष्टारूप आत्मा कैसे हो सकता है अंगहीन होने पर भी जीवित रहता है इससे भी समझा जा सकता है कि हाथ पावों से युक्त ये देह आत्मा नहीं है किसी किसी अंग का नष्ट होने पर भी उस उस इंद्रिय की शक्ति का नाश ना होने से सिद्ध होता है कि आत्मा किसी नियम के अधीन नहीं अपितु देह आदि का नियंता है देह उसके धर्म उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओं का साक्षी सतस्वरूप आत्मा है इस आत्मा का देह आदि से पार्थक्य स्वतः ही सिद्ध है ये शरीर हड्डियों का ढांचा है जिस पर मांस का लेप किया हुआ है यह मल आदि से परिपूर्ण है और अत्यंत दूषित है ये शरीर स्वयं ही भला कैसे स्वयं से भिन्न अपना ज्ञाता यानी आत्मा हो सकता है इस त्वचा मांस चर्बी अस्थि तथा मलमूत्र की राशि शरीर में मूर्जन ही मैं बुद्धि लाते हैं जबकि विचारशील व्यक्ति इन सब से भिन्न परमार्थ तत्व आत्मा को ही अपने स्वरूप के रूप में जानते हैं जड़ बुद्धि के लोग देह को ही मैं मानते हैं शास्त्र पढ़कर आत्मा के विषय में जानने वाले कभी देह को और कभी प्राण मन बुद्धि से युक्त जीवात्मा को मैं मानते हैं परंतु जिन्होंने आत्मा अनात्म का विचार करके आत्मा को विशेष रूप से जान लिया है ऐसे महात्मा लोगों की स्वयं में सर्वदा मैं ब्रह्म हूं ऐसी धारणा बनी रहती है हे hey, निर्बोध मनुष्य तुम इस त्वचा मांस चर्बी हड्डी मलमूत्र की राशि शरीर में मैं बुद्धि को छोड़ दो और सब की अंतरात्मा स्वरूप निर्विकल्प ब्रह्म में अपनी मैं बुद्धि को लगाओ और इस प्रकार परम शांति का अनुभव करो